श्री रामकृष्ण की अंत्यलीला प्राक कथन भारतवर्ष के आध्यात्मिक क्रम विकास का इतिहास नाना प्रकार के भावों से भरपूर है इस देश की आध्यात्मिकता का आध्यात्मिक जीवन देने वाली अमृत धारा के समान निरंतर प्रवाहित हो रही है यह आध्यात्मिकता भारत के लिए ही नहीं परंतु समूचे मानव जाति के लिए एक अनमोल विरासत है इस प्रवाह को अनेक बाहरी हमलों का सामना करना पड़ा कभी वह संकुचित हुई तो कभी समन्वय की भावना से वेगवती भी एक दिए से दूसरे दिए को प्रज्वलित करने की भांति अनगिनत साधु संत तथा देवोपम पुरुषों की प्रेरणा से यह अनादिकाल की अमृत धारा अब तक जीवित है महापुरुषों ने ही भारत की आध्यात्मिक दीप शिखा को प्रदीप्त रखा आध्यात्मिकता ही मानो भारत का प्राण है स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत का इतिहास इन महामानवों के आजीवन साधना की पुनरावृत्ति मात्र है श्री रामकृष्ण का आगमन भारत के लिए एक नवीन युग के आरंभ का संकेत है उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि युग की आवश्यकता के लिए ही मानव भारत की आत्मा इस बार श्री रामकृष्ण रूपी शरीर को धारण कर अवतीर्ण हुई उस समय भारत अंधकार युग से गुजर रहा था मुगल पठानों के अत्याचारों से पीड़ित फिरंगियों द्वारा शोषित आपसी फूट झगड़े और कलह से जर्जर भारतवासी अपनी शूर वीरता और आत्मविश्वास खो बैठे थे वह दासता के जंजीरों में झगड़े हुए थे इस घोर निराशा में वातावरण में श्री रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के प्रकाश से भारतीय अध्यात्म ज्ञान को नए रूप में प्रस्तुत किया फलस्वरूप हताश और भूले भट्ट भारतवासी फिर से स्वधर्म और आत्मविश्वास को प्राप्त करने में समर्थ हुए अनेक धर्मों के मिलन क्षेत्र इस भारत भूमि में श्री रामकृष्ण का स्थान अद्वितीय है उनके पास सभी महान धर्मों के अनुयायी आए हर एक ने अपने अपने भाव का उज्ज्वल प्रकाश श्री रामकृष्ण में देखा प्रभु दयाल मिश्र विलियम आदि ईसाई भक्तों ने श्री रामकृष्ण को यीशु जानकर उनकी आराधना की मुसलमान भक्त भी आए फकीर उस्तादगार डिस्ट्री मजिस्ट्रेट अब्बास अली डॉक्टर वाजिज़ आदि ने उनको एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना सिख सिपाहियों ने उन्हें आचार्य का आसन दिया इसी प्रकार पंडित वैष्णव चरण और श्री चैतन्य के भक्तों ने श्री रामकृष्ण में चैतन्य का आविर्भाव देखकर उनकी स्तुति की शैव शाक्त वेदांत के अनुयायी सभी ने उन्हें अपने अपने पथ के श्रेष्ठ साधक के रूप में स्वीकार किया था यहाँ तक कि स्थापित ब्राह्म समाज के बहुत से लोगों ने भी श्री रामकृष्ण को श्रेष्ठ ब्राह्म बताया इस प्रकार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने श्री रामकृष्ण को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया था श्री रामकृष्ण के आगमन के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में इस देश का पुनर्जागरण हुआ देश प्रगति के रास्ते आगे बढ़ा निसंदेह आगामी काल में श्री रामकृष्ण के महान आदर्श का प्रभाव और भी अधिक विस्तृत होगा उनके भावादर्श की तथा उपदेशों की प्रासंगिकता अत्यधिक और अमोघ है उन्नीस में श्रीमान राज गोपालाचारी ने कहा था जितने प्रकार के राजनीतिक विचार हैं वे सब जानने के बाद देश के दुख और गरीबी को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस देश की उन्नति तभी होगी जब हम एक हिंदू को उत्तम हिंदू मुसलमान और ईसाई को उत्तम मुसलमान और ईसाई बना पाएंगे उत्तम हिंदू मुसलमान और ईसाई बनने के लिए देश को बचाने के लिए श्री राम कृष्ण के उपदेशों पर चलना ही श्रेष्ठ रास्ता है श्री राम कृष्ण हिंदू धर्म के एक अवतार मात्र नहीं हैं उनका जीवन दर्शन किसी विशेष जाति संप्रदाय धर्म या वर्ण का नहीं है वह शाश्वत है तथा वह समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है इसलिए उनके जीवन और उपदेशों का अध्ययन और शोध आवश्यक है उनके जीवन के अविदित अंशों के प्रामाणिक तथ्यों को खोज निकालना और उनके जीवन की घटनाओं का विस्तारपूर्वक आलोचनात्मक चिंतन करना भी आवश्यक है इस कारण श्री रामकृष्ण की अंतिम लीला के बलराम भवन निवासकालीन एक सप्ताह की घटनाओं का और श्याम पुकुर मोहल्ले में सत्तर दिन के अवस्थान के समय की गहन परिचर्चा करनी होगी 1885 के जून जुलाई के महीने में श्री कृष्ण की कंठ व्याधि के लक्षण आरंभ हो गए डॉक्टरों की सलाह और भक्तों के अनुरोध से वे चिकित्सा के लिए 26 सितंबर 1885 में कलकत्ता आए बाग बाजार के संतावन राम रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम बसु के घर वे सात दिन रहे उसके बाद वे श्याम स्ट्रीट के एक दुमझले मकान में आ गए वह दिन था 2 अक्टूबर अठारह श्री रामकृष्ण इस मकान में 11 दिसंबर तक रहे श्री रामकृष्ण के कलकत्ते आने की खबर लोगों में फैल गई और दल के दल लोग उनके पास आने लगे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी गृहस्थ साधक भक्त अभिनेता चित्रकार वैज्ञानिक आदि विभिन्न रुचि और स्वभाव के व्यक्ति श्याम पुकुर मकान में आने लगे उनका द्वार हर एक के लिए खुला रहता कभी किसी को लौटाया नहीं यहाँ तक कि अभिनेत्री विनोदनी को भी निराश नहीं किया वह उनकी कृपा और आशीष पाकर धन्य हो गई थी श्री रामकृष्ण भयंकर कैंसर व्याधि से पीड़ित होते हुए भी स्वनिर्मित एक प्रशांत प्रफुल्ल और आनंदमय परिवेश के वातावरण में रहते थे कभी वे अपनी विलक्षण उपलब्धियों को बताकर भक्तों को विमोहित करते तो कभी भाव समाधि में निमग्न हो जाते और अनचिन्ह भूमि से अनमोल दिव्य भावों की देन भक्तों के लिए लेकर आते उस समय उनका मुखमंडल स्वर्गीय ज्योति से दे हो जाता कभी वे कहानी हंसी मजाक आदि से उनके निकट आए लोगों को प्रसन्न कर देते थे तो कभी व्याधि के क्लेश से एक छोटे से असहाय बालक की भांति विकल हो जाते। परंतु जैसे कुतुबनुमा की सुई सदा उत्तर की ओर ही रहती है वैसे ही उनका लक्ष्य सब समय भगवतमुखी ही रहता दिव्य भाव से परिपूर्ण श्री रामकृष्ण का जीवन मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित था श्री रामकृष्ण की अंतिम लीला का अध्याय महत्वपूर्ण है शायद भविष्य में किसी शोधकर्ता को श्री रामकृष्ण के इस समय की दिनचर्या और जीवन दर्शन में कोई विशेष बात मिल जाए कैसर जैसी असाध्य और भयावह व्याधि से आक्रांत एक महापुरुष का दिव्य जीवन संसार के दुखी मानव के लिए उनका जीवन दान सूली पर चढ़े ईशु के समान ही महिमान्वित है उनके इन दिनों की चर्य, दिनचर्या हताश और व्यथित मानव को अवश्य ही अभय प्रदान करेगी श्री रामकृष्ण के अंतिम लीला के प्रथम सात दिन बलराम भवन में बीते यह घटनाएं अभी तक अप्रकाशित है थी श्याम पुकुर में वे सत्तर दिन तक रहे सत्तर दिनों में से ग्यारह दिनों का विवरण श्री रामकृष्ण वचनामृत भाग तीसर तीसरे में है मास्टर महाशय के पौत्र श्री अनिल गुप्त के सौजन्य से उनकी अप्रकाशित डायरी पढ़ने का सौभाग्य हुआ उसे आधार मानकर बलराम भवन के सात दिन और श्याम पुकुर के मकान के उनचास दिनों का संक्षिप्त विवरण इस पुस्तक में दिया गया है इस पुस्तक के द्वारा श्री रामकृष्ण की उस समय की दिनचर्या का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन आप डेली इवेंट्स का प्रयास किया गया है मास्टर महाशय की डायरी के अतिरिक्त बहुत सी पुस्तक दैनिकियाँ पत्रिकाएं आदि से उत्पा उपादान संग्रह किया गया है मास्टर महाशय ने जिस प्रकार से वचनामृत प्रदान किया वैसा औरों के लिए संभव नहीं है इस पुस्तक में उस प्रकार की कोई चेष्टा भी नहीं की गई है डायरी से प्राप्त तथ्यों से बहुत सावधानीपूर्वक इस महान जीवन के अंतिम दिनों का विवरण प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक के निबंधों के अधिकांश ही विश्ववाणी तथा अन्यन् पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों के प्रति लेखक आभारी है श्याम के मकान में श्री रामकृष्ण के दिनचर्या की अवच्छिन्नता को बनाए रखने के लिए श्री रामकृष्ण वचनामृत में प्रकाशित ग्यारह दिनों के विवरण का सारांश इस पुस्तक में समावेश किया गया है इस कार्य में जिनसे प्रेरणा मिली उनमें है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मलिन अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ब्रह्मलिन अध्यक्ष स्वामी निर्माणानंद जी महाराज भूतपूर्व महासचिव स्वामी हिरण्यानंद जी महाराज और श्री रामकृष्ण वेदांत मठ के अध्यक्ष स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज उन सबका मैं परम आदर सहित स्मरण कर रहा हूँ क्योंकि उन सबकी प्रेरणा से ही यह कार्य संभव हो सका श्री अनिल गुप्त की सहायता के बिना यह कठिन कार्य होता ही नहीं स्वामी पूर्णात्मानंद ब्रह्मचारी पवित्र चैतन्य श्री नचकेता भारद्वाज श्री पार्थ सारथी नियोगी और पूजनी मास्टर महाशय के प्रपौत्र श्री गौतम गुप्त की सहायता का उल्लेख भी आभार के साथ कर रहा हूँ यदि श्री राम कृष्ण लीला की यह अमृत सुधा पाठकों को आनंद प्रदान कर उन्हें श्री भगवान की ओर आकृष्ट कर सके तो यह प्रयास सार्थक होगा एति निवेदक ग्रंथकार बेलुरमठ महालिया तेरह सौ